देवी भागवत पांचवा चंद मुंड का निधन तथा रक्त बीज के साथ देवी का बातचीत उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गई जिस देवता का जैसा रूप वाहन और भूषण था उसी के अनुसार रूप वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठ आई उनके हाथों में अक्ष सूत्र और कमंडलु विराजमान थे वहां पधारी हुई उस शक्ति को ब्रह्माड़ी कहते हैं भगवान विष्णु की शक्ति गरुण पर चढ़कर आई शंख चक्र गदा और पद्म से उनकी भुजाएं शोभित थी उनका दिव्य विग्रह पीतांबर से शोभा पा रहा था भगवान शंकर की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर विषभ पर बैठी हुई पधारी उनके लड़ाट पर अर्ध चमक रहा था सर्प वलय का काम दे रहा था कार्तिकेय जी के शक्ति उन्हीं का शक्ति की शक्ति कार्तिकेयी का रूप धारण किए पर वज्र हाथ में लिए गज पर ऐरावत आई उनका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा उठा था वराह रूप धारण करने वाले भगवान श्रीहरि की शक्ति वाराही का वेश बनाकर एक हृष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी, भगवान नृसि के समान शरीर धारण करके भगवती का आगमन हुआ यमराज की भयंकर शक्ति हाथ में दंड लिए भैसे पर बैठकर कर युद्ध भूमि में आई उनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियों ने भी वहां आने का कष्ट स्वीकार किया यो संपूर्ण देवता की अपनी अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहां पधारे थे आई हुई इन शक्तियों को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ देवता भी हर्ष मनाने लगे दैत्यों के हृदय में आतंक छा गया उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आए और भगवती चंडिका से कहने लगे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को अभी मार डालो शुंभ निशुंभ तथा अन्य जितने भी दानव उपस्थित थे उन सब सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाए जगत में किसी प्रकार का भय न रहे अपने अपने तेज से संपन्न होकर शक्तियां यहाँ विराजमान हो देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाएं, चराचर संपूर्ण प्राणियों के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो सारे उपद्रव शांत हो जाए मेघ समयानुकूल वर्षा करें खेती फल फूल से संपन्न हो जाए जी कहते हैं इस प्रकार संसार के सुख चिंतक भगवान शंकर अपना अभिप्राय व्यक्त करते रहे इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गिदिया एक साथ बोल रही हूँ भयंकर रूप वाली उस देवी का मुह मुस्कान से भरा था उसने भगवान शंकर से कहा देवेश्वर तुम अभी दानवराज के पास जाओ कामदेव को भस्म करने वाले शंकर उन देश देवद्रोही शुंभ और निशुंभ को अत्यंत अभिमान हो गया है तुम दूत का कार्य संपन्न करने के विचार से जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ देवता स्वर्ग में आनंद पूर्वक निवास करे इंद्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो देव का स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बने तुम्हें यदि जीने की इच्छा हो तो तुरंत पाताल में जहां अन्य धानव रहते हैं चले जाओ और यदि मरना ही अभीष्ट हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्धभूमि में आ जाओ मेरी शिवाएं ये रोगिन, ये योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी